मूल सूत्र का उच्चारण कर ले जन्मा तो इसमें तीन पद है जन्मादिश्य यतह और इस अधिकरण का एक ही सूत्र है यह सिद्धांत को बताने के लिए विषय संशय फल संगति और पूर्व को टीका में टीकाकार बता चुके हैं अवशिष्ट अंश जो सिद्धांत है उसे बताने वाला यह सूत्र है तो ये बताया जा रहा है इस सूत्र का अन्वय इस प्रकार का है पूर्व सूत्र से ब्रह्मपद की अनुवृत्ति ला करके और यत शब्द के अनुरोध से तत शब्द का अध्यय करके अन्वय बनेगा यतह अस्य जन्मादि तत् ब्रह्म एक सूत्र वाक्य बनेगा अश्य यह सर्वनाम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रतीयमान जगत का परामर्शक है इसलिए अश्य शब्द का अर्थ निकलेगा इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण आदि प्रमाणों से मान जो जगत उसका परामर्शक है षष्टंत इदम शब्द अशम शब्द का ष्ठी का एक रूप है एक वचन का रूप और ष्ठी प्रत्यय बताता है इदम शब्द से ग्राह्य अर्थ में संबंध किसका संबंध बताएगा ष्ठी प्रत्यय संबंध अर्थ में होने से तो जो सूत्रस्थ प्रथम पद है जन्मादि इन जन्मादि धर्मों का संबंध अपने प्रकृति अर्थ जगत में बता रहा है ष्ठी प्रत्यय लिए जन्मादि धर्म का आश्रयभूत जो धर्मी हैं आकाश आदि जगत ये अश शब्द का अर्थ निकलेगा और जन्मादि में है बहुरी समास जन्म आदि यद जन्मादि और जन्मादि इसमें प्रथमांत ये पद है और नपुंसक लिंग है इसलिए समहार अर्थ में वो अन्य पदार्थ समहार निकलेगा समहार अर्थ में एक वचन है लिंग है तो जन्म है आदि यानी प्रथम जिनके उनको सबको लेना है उस समूह को ऐसा समूह जिसके प्रारंभ में जन्म है ऐसे धर्मों का समूह तो वो धर्म है जन्म स्थिति और लय स्थिति और लय को आदि शब्द से ग्रहण करना है आदि शब्द से जन्म स्थिति और लय का ही ग्रहण होना है अन्य का नहीं क्योंकि इस अधिकरण की विषय भूता जो श्रुति है ये तो वह इमानी भूतानी जायन्ते, ये न जाता नहीं यत्यंती अभिमविशंति इसमें जायन्ते जीवन्ति और अभिसमविश्यंती इन क्रियापदों के द्वारा तीन ही क्रम से क्रियारूप धर्म बताए गए हैं जन्मरूप एक धर्म बताया गया प्रथम और जीवन्ति से स्थिति रूप धर्म बताया गया है अभिषम विशंति से लय रूप धर्म बता है तो श्रुति ने बताए हुए जो जन्म स्थिति लय रूप धर्म है उन्हीं का अन्य उनके समूह का अन्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करना है समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है इसलिए जन्म है आदि में जिसके वह कौन है तो जन्मादि तीन का समूह और उस समूह में तीन के समूह में जन्म में आदित्व श्रुति में पाठ क्रम के अनुसार है श्रुति में पहले जन्म बताया है जायत्य क्रियापद का जन्म के वाचक जायंत्य क्रियापद का प्रे, पहले प्रयोग है इसलिए यहाँ जन्म में आदित्य यानी प्राथम्य बताया जा रहा और वस्तु स्थिति भी ऐसी होती है कार्य का पहले जन्म होता है जन्म अनंतर फिर उसका अस्तित्व प्रतीत होता है स्थिति होती है और जन्म के अनंतर सत्वेन न प्रतीयमान जो कार्य है उसी का लय होता है नाश होता है जो हाई नहीं वंध्या पुत्र उसकी मृत्यु भी नहीं होती अत्यंत असत पदार्थ की जो स्थित है उसका विनाश होगा तो इस प्रकार ये वास्तविकता भी वस्तुगति भी यही है कि प्रथम कार्यात्मक वस्तुओं का जन्मात्मक धर्म आता है फिर स्थिति रूप धर्म और फिर लय रूप धर्म और श्रुति ने भी ऐसा ही बताया है अतः यहाँ पर भगवान वेदव्यास जी ने जन्म को स्थिति और लय की अपेक्षा से प्रथम बताया है तो जन्म है आदि यानी प्रथम जिस समूह में ऐसे धर्म का समूह वो जन्मादि कहलाएगा और उस जन्मादि समूह का संबंध अस्य इस अस्पदस्थ जो षठी प्रत्यय है वह बता रहा है इदम शब्द से ग्राह्य जगत में प्रत्यक्षादि प्रमाण से प्रतीयमान आकाशादि जगत में जन्मस्थिति लय समूह है आकाश आदि जगत का जन्म स्वतः नहीं हो रहा है स्वयं से स्वयं की उत्पत्ति नहीं होती और प्रधान से भी नहीं है वेद के दृष्टि में परमाणु आदि से भी जगत का जन्म नहीं है स्थिति नहीं है और लय भी परमाणु आदि में नहीं है जिससे होगी उसका परामर्शक है यत शब्द वह कारणत्व को बताता है यत इस नाम से परामृष्ट जो पदार्थ है उसमें तसील प्रत्यय कारणत्व बता रहा है किसका कारणत्व तो जगत के जन्म का जगत की स्थिति का जगत के लय का कारण यथ शब्द से ग्राह्य है इसलिए अर्थ निकलेगा जिससे जगत का जन्म स्थिति लय होता है वह ब्रह्म है यानी ब्रह्म में जगत स्थिति जगत जन्म स्थिति लय कारणत्व ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है यहां पर शब्द से ग्राह्य जो अर्थ है उसमें जगत कारण तो बताया जा रहा है ना ओ नत शब्द से ग्राह्य ब्रह्म ही क्यों होगा अन्य क्यों नहीं होगा तो भृगुअल्ली का यानी इस वाक्य अधिकरण का विषय तो वह ईमानी भूतानी जायंते इत्यादि वाक्य का अर्थ पूरी भृगुवल्ली है पूरा पूरा भृगुवल्ली रूपी एक प्रकरण एक वाक्य है और उसका ये उपक्रम है एक प्रकार से ये तो वह ईमानी भूतानी जायते और वरुण जी ने कहा उस ब्रह्म को तुम तपसा वि जिज्ञासस्व तप है विचार तो विचार से जानो यह लक्षण जो मैंने बताया तुम्हारे जिज्ञास ब्रह्म का जिसमें घटेगा वो ब्रह्म होगा तो वरुण ने कई पर्यायों में विचार किया भृगु ने शुरू में तो अन्ना देव खलु इमा भूता जायनते अन्न जाता जीवंती अन्न प्रयती अभिशंशंती अन्न ब्रह्मेती व्यजात ऐसा ताहा। फिर कहते हैं तपसा ब्रह्म और अंतिम पर्याय में विचार करके ये निश्चय हुआ भृगु को आनंदा देव खलुमानी भूता आनंदेन जाता जीवंती आनंदम प्रयती अभिशंश आनंदम ब्रह्मेदि व्यजानत वो आनंद को ब्रह्म रूप से जाना इसलिए एक प्रकार से वहीं पर ब्रह्म का उपक्रम में स्वरूप लक्षण क्या नाम तटस्थ लक्षण और उपसंहार में स्वरूप लक्षण भी बताया है आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसी से जगत का जन्म स्थिति लय हो रहा है ऐसा निर्णय भृगु ने विचार से किया आनंद में ये ब्रह्म का लक्षण घट रहा है इसलिए ब्रह्म आनंद स्वरूप है और आनंदम ब्रह्मनो विद्वान न विभेति कुतस्चन यह आनंद स्वरूप ब्रह्म का बोध जिसे होता है उसका उसे प्राप्त होने वाला फल बताया गया आनंद स्वरूप ब्रह्म बोध का भय हेतु की सर्वथा निवृत्ति भय हेतु है द्वैत दर्शन यानी अध्यास और उसकी समूल निवृत्ति अज्ञान सहित निवृत्ति अज्ञान से ही द्वैत दर्शन होता है और वह समूल द्वैत दर्शन जिसका निवृत्त हो गया बाधित हो गया तो उसे कहीं से भी भय नहीं होगा भय का हेतु न रहने से तो इस प्रकार यहाँ यत शब्द में जो प्रकृति है यत उससे ग्राह्य ब्रह्म है और उसका स्वरूप उपसंहार के अनुसार है आनंद इसलिए आनंद जिस आनंद स्वरूप ब्रह्म से जगत के जन्मादि होते हैं वह ब्रह्म है वह आनंद उसका स्वरूप लक्षण है और जन्मादि कारणत्व तो यह तटस्थ लक्षण है तो दोनों लक्षणों का इस सूत्र के द्वारा निरूपण हुआ स्वरूप लक्षण भी और तटस्थ लक्षण भी बताया गया इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का भगवान भाष्यकार बता रहे हैं तो भगवान भाष्यकार पहले पाठ क्रम के अनुसार सूत्रस्थ पदों की व्याख्या करते हैं पदार्थ बताते हैं फिर वाक्य अर्थ बताएंगे तो जन्म उत्पत्ति आदि आदि रस्य इत्यादि भाष्यका व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले हम लोग भाष्य को देखने से पहले थोड़ी टीका देख लें। इति इस प्रतीक के बाद वाली टीका अत्र यद्यपि है यद्यपि होना चाहिए अत्र यद्यपि जन्मस्थिति लय प्रतिपाद्यते तथापि अग्रे इति अधिकरणे न जगज्जन्मस्थिलयकार लक्षण प्रतिप्यते इति प्रकृति सिद्धवत् कितपोभ वक्ष सिद्धवत्त उभयकार इति उच्चते इति न पौनरु तो ये कह रहे हैं कि इस अधिकरण में अत्र शब्द से इस अधिकरण को लेना है जन्मादि अधिकरण को तो जन्मादि अधिकरण में यद्यपि जगत जन्म स्थिति लय का कारणत्व मात्र प्रतीत हो रहा है ब्रह्म में वह कार, अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व प्रतीत नहीं हो रहा केवल कारणत्व ब्रह्म में प्रतीत हो रहा वह कारणत्व कर्तृत्व रूप भी हो सकता है केवल जैसा तार्किक कहते हैं जगत का कर्ता परमेश्वर है और उपादान कारण को वे लोग समय कारण करते हैं असमवायिक कारण है परमाणु अवयव तो केवल कर्तृत्व रूप कारणत्व का आग्रह यदि तार्किक करते है तो कहते हैं केवल कर्तृत्व रूप कारणत्व यही ब्रह्म का लक्षण इस लक्षण को बताने वाले अधिकरण में ब्रह्म का नहीं बताया जा रहा केवल कर्तवर रूप कारणत्व ब्रह्म में नहीं बताया जा रहा उभय कारणत्व को यह अधिकरण बता रहा तो कहते हैं यदि उभय कारणत्व ब्रह्म का लक्षण बताने वाला यह अधिकरण होगा तो इसी से अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व निरूपित होगा तो प्रकृतिश्च एक अधिकरण आ रहा है आगे ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में ही तो उस अधिकरण के साथ इस अधिकरण की पुनरुक्ति हो जाएगी तो कहते पुनरुक्ति भी नहीं होगी व्यास जी इस अधिकरण से बताया जाने वाला वक्षमान जो उभय कारणत्व तो है उसे निश्चित मान करके सिद्धवत मानना का अर्थ है निश्चित के तरह मान करके यहां पर जन्माद्यत सूत्र में भी केवल कर्तृत्व रूप कारणत्व ब्रह्म का लक्षण नहीं बता रहे हैं कर्तृत्व उपादानत्व उभय रूप लक्षण बता रहे हैं इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं होगा हाँ हाँ हाँ तो तो ये माना जा रहा है कि उभय कारणत्व तो कह दिया सिद्धवत कृत्य अभी तो, तो तो कह कहा नहीं, हाँ, नहीं। इसीलिए तो टीका में शब्द प्रयोग है कि सिद्धवत कृत्य मतलब का मतलब सिद्धवत कृत्य का अर्थ निकलता है भविष्य में जो कहना है वह निश्चित है वह कारणत्व ये समझ करके हे हाँ, हाँ, समझ करके ये बताया जा रहा है कि पुनरुक्ति नहीं है उस अधिकरण में पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा इसलिए कि उसे भी ध्यान में रखकर के एक प्रकार से वहां भी बताएंगे कि इसी का वो स्पष्टीकरण है इसी दृष्टि से यहां पर एक शब्द प्रयोग का किया तो यद्यपि जन, जगत जन्म स्थितिलय कारणत्व लक्षण प्रतिपाद्यते अत्र अस्मिन अधिकरण तथापि अग्रे प्रकृतिश्च इति अधिकरणे न मात्रम जन्मादि कारणत्व केवल मात्र रूप निमित्त कारणत्व नहीं है किंतु उपादानत्व उवे उवे रूप कारणत्व इस अधिकरण में विवक्षित है वक्षमान सिद्धवत्त्य जो आगे कहना है उसे कह चुके हैं ऐसा समझ करके उभय कारणत्व लक्षण इति ये उभय कारणत्व ब्रह्म का लक्षण यहाँ पर बताया जा रहा है केवल कर्तृत्व रूप निमित्त कारणत्व नहीं तो सिद्धवत कृत्य उ कारणत्व लक्षणम इति न पौनरुक्तम इसलिए पुनरुक्ति नामक दोष नहीं आएगा तो नु अभी भाष्य का अवतरण है जन्म उत्पत्ति रादि अश्य इत्यादि जो भाष्य प्रारंभ होना है न उसका अवतरण है टीका में अच्छा सूत्रम व्याचे वो है उससे पहले और एक सूत्र के विषय में ही श, शंका समाधान है कि ननु जिज्ञास्य निर्गुण ब्राह्मण कारणत्व कथम कारणत्व पर अनुस्वार होना चाहिए अनुस्वार नहीं है ना तो पर अनुस्वार होना चाहिए कि निर्गुण लक्षणम् इति इति इति चेत् यथा यत् यत् तथा जिज्ञासर्गुण ब्रह्मण कथम लक्षण्यथारजत यदत साजग्री इति तटस्थोन तो ये कहते हैं जिज्ञास ब्रह्म तो निर्गुण ब्रह्म है जिस ब्रह्मबोध से मोक्ष होता है गे ब्रह्म से गे ब्रह्म के ज्ञान से और गे ब्रह्म है निर्गुण ब्रह्म और वही विचार का विषय है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में जिसे विचार्य बताया गया है वह विचार्य ब्रह्म है निर्गुण ब्रह्म तो उसका यह कारणत्व लक्षण कैसे होगा निर्गुण ब्रह्म का इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं उच्चत यदि कोई ऐसी शंका करता है तो इसका उत्तर हम बताते हैं तो टीकाकार कहते हैं आरोपित कारणत्व यह तटस्थ लक्षण बन करके निर्विशेष का ही ज्ञापक बन जाता है निर्विशेष का ही ज्ञान कराता है जगत जन्मादि कारणत्व यह आरोपित है ना इसलिए अधिष्ठान जो सत्य है निर्गुण ब्रह्म उसी का वह परामर्शक बनेगा इस दृष्टि से कहते हैं कि उदाहरण द्वारा यथा रजतम सुक्तर लक्षणम सुक्ति सुक्ति में प्रतिमान रजत सुक्ति का लक्षण यानी ज्ञापक बन जाता है निश्चायक बन जाता है कैसे तो यजतम सा सुक्ति यहां पर जो भ्रांति से रजत प्रतीत हो रहा है वह वस्तुत सुक्ति है यहां सुक्ति का ज्ञान भ्रांति में प्रतीयमान रजत से हुआ इसलिए वो लक्षण हुआ ज्ञापक हुआ ऐसे ही कहते तथा यद जगत कारणम तद ब्रह्म इति कल्पितम कारणत्व ब्रह्म में जो कल्पित जगत कारणत्व है वह तटस्थम सत अने ब्रह्म स्वरूप में आनंद स्वरूप ब्रह्म में प्रविष्ट हुए बिना आनंद स्वरूप ब्रह्म का ज्ञापक बन जाता है जैसे रजत सुक्ति के स्वरूप में प्रविष्ट हुए बिना ही सुक्तिका का का स्वरूप बोध कराता है ऐसे आनंद स्वरूप ब्रह्म का यह जगत जन्मादि कारणत्व आनंद स्वरूप ब्रह्म में प्रविष्ट हुए बिना लक्षण ज्ञापक बनता है इसलिए लक्षण है तो तटस्तम सतम ब्रह्मणो लक्षणम अन्वद्यम अने निर्दोष ये सब बातें हैं जिज्ञास तो निर्गुण ब्रह्म ही है और उसका जगत कारणत्व लक्षण तटस्थ लक्षण हो सकता है वो भी निर्गुण का ज्ञापक बन जाता है अब भाष्य का अवतरण है सूत्रम व्याचे सूत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार प्रारंभ करते हैं प्रथम भाष्यकार भगवान सूत्रस्थ तीन पदों में से पहला जो जन्मादि पद है इसका विग्रह बत करके बताते हैं सामासिक पद है ना? उसका विग्रह कर रहे हैं तो जन्म यानी उत्पत्ति आदि रस्य हाँ? क्या हाँ हाँ नहीं, क्या हाँ इसका उत्तर है वो नहीं नहीं वो तो किसका किसका वो तो हा तो जन्मनश आदित्यम ये आगे वाले इसमें पृष्ठ पर आ रहा है अवतरण ये जो शुरू में भाष्य है ना उसी भाष्य का उतरन है सूत्रम है। जन्म इत्यादि कहा जन्म उत्पत्ति हा हा हाँ? तो ये शुरू में जो जन्म और उसका पर्यावाचक शब्द उत्पत्ति बता यानी शुरू से जो भाष्य प्रारंभ हो रहा है उसी का ये अवतरण है सूत्रम व्याचे सूत्र की व्याख्या करना भगवान भाष्यकार प्रारंभ करता है कहा से तो जन्म इत्यादि ना तो जन्म इत्यादि ना क्या मतलब तो जन्म आदि बीच में जन्म शब्द का पर्यावाचक बताया उत्पत्ति तो जन्म यानी उत्पत्ति आदि अस्य ये है विग्रह और अश शब्द से अन्य पदार्थ के रूप में लेना है समूह को वो समूह है जन्म स्थिति लय का समूह वो अन्य पदार्थ है और बहुरी समास के ये बहुरी समास है उसका विग्रह है दो प्रकार होते हैं बहुरी समास के तदगुण संविज्ञान बहुव्रीही अतगुण संविज्ञान बहुव्रीही तो दो प्रकार के बहुरी समास में से ये कौन सा समास है तदगुण संविज्ञान बहुरी है या अतद्गुण संविज्ञान बहुरी है इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए भास्कर भगवान ने लिखा इति तदगुण संविज्ञानो बहुरीही तो ये जन्मादि पद में बहुरी समास है और दो प्रकार के बहुरी समास में से तदगुण संविज्ञान बहुरी समास है अब ये तदगुण संविज्ञान बहुरी किसको कहते हैं क्या कहते हैं इसके विषय में थोड़ा टीकाकार लिखते हैं यहाँ क्यों तद्गुण संविज्ञान बहुरी है अतदगुण संविज्ञान बहुरी क्यों नहीं है तो बहुवी हो पदार्था सर्वे वाक्यर्थ से अन्य पदार्थ से विशेषणानी बहुरी समास में जिन पदों का समास होता है उनका अर्थभूत सभी पदार्थ वाक्यार्थ के विशेषण होते हैं और वाक्यार्थ माना जाता है अन्य पदार्थ जो प्रधान है विशेष है और बहुरी समास जिन पदों में हो रहा है उन सब पदों का अर्थ विशेषण होगा और प्रधान होगा यानि विशेष होगा अन्य पदार्थ ये यहाँ पर लिखते हैं कि बहुरी हो पदार्थ सर्वे यानि बहुरी समास जिन पदों में हुआ है उन पदों के सभी अर्थ वाक्यार्थस्य अन्य पदार्थ अन्य पदार्थ रूप जो वाक्यार्थ है उसके विशेषण होते हैं विशेषणी भवन्ति ऐसा लगाना उदाहरण के लिए कहते हैं यथा चित्रगौर देवदत्तस्य देवदत्त तो चित्रगु ये देवदत्त का विशेषण है और इसमें चित्रगु में एक चित्रा और एक गौ ऐसे दो पद हैं, दो पदों में बहुरी समास हुआ तो चित्रा गाओ यस्य वो अन्य पदार्थ है देवदत्त और उसके विशेषण हैं अन्य पदार्थ के चित्र बहुरी समासस्थ ये चित्रा और गौपद तो इसलिए अर्थ निकलता है चित्रा यस्य देवदत्तस्य तो देवदत्तस्य चित्रा गावह, देवदत्त की चित्र यानि चितकबरी गाय हैं जन्मादि पद जो है अन्य पदार्थ का विशेषण बनेगा अन्य पदार्थ है जन्म स्थिति लय का समूह और उसका विशेषण है जन्म शब्द भी और आदि शब्द से ग्राह्य जन्म शब्द का अर्थ भी विशेषण है और आदि शब्द से ग्राह्य स्थिति और लय ये भी समूह के विशेषण बनेंगे अन्य पदार्थ जो समूह है ये यहां पर कह रहे हैं कि तदवी जन्मादि नपुंसैक वचन द्योति समहार जन्म, जन्म तो ये जो जन्मादि में जन्माद्यतः तो ये जो मूल सूत्र में प्रथम पद है जन्मादि यदि पुल्लिंग होता तो विसर्ग होता और विसर्ग के जगह रेप हो जाता तो यस्य। क्या रस्य रतः ऐसा होता र प्रयोग होता अस्य है ना आगे और जन्मादि है और पुल्लिंग होता यदि जन्मादिप तो जन्मादि रस्य यत ऐसा सूत्र में प्रयोग होता लेकिन र का प्रयोग नहीं होना रो विसर्ग वो, वो पुल्लिंग में होता है जैसे हरि का हरि ही बनता है कवि ही और नपुंसक लिंग में कारांत जो शब्द होता है उसमें तो सुकालोप होता है सोमोर नपुंस का सूत्र से तो सु तो वारिणी वारिणी वारी जैसा बनता है ऐसा यहां पर बना है जन्मादि तो ये नपुंसक और एक वचन हुआ है यदि समहार विवक्षित न होता तो बहुवचन होता तीन है ना तो जन्मादिनी जन्मादिन जन्मादिन दिन्य अस्य ऐसा शब्द प्रयोग होता सूत्र में क्योंकि तो जन्मादिनी बहुवचन होता यहां एक वचन भी है नपुंसक लिंग है इससे ये निकलता है कि आपका ये समहार ये अन्य पदार्थ है समाह यानी समूह तो नपुंसैक वचन द्योति तहार से तो समहार अर्थ में वो अन्य पदार्थ वो समार है समार अर्थ में बूरी समास तो नपुंसैक वचन द्योति तहार से जन्म स्थिति भंगस्य। से और समहार कौन है समूह तो जन्मस्थिति भंग भंगयानि लय इन तीनों का समूह ये है जन्मादि शब्द का विशेष्य और जन्मादि है विशेषण जैसे देवदत्त है विशेष्य और चित्रगु है विशेषण ऐसे यहां संहार हो जाएगा विशेष्य और विशेषण है जन्मादि और इसमें सभी के सभी जन्म पदार्थ भी और आदि शब्द से ग्राह्य स्थिति लय भी ये समहार के विशेषण बनेंगे ये यहाँ पर कह रहे हैं तो समहार जन्मस्थिति भंगस्य जन्म, जन्म विशेषणम तो समार का विशेषण जन्म हुआ आदि पदार्थ भी विशेषण है वो भी विशेषण है तो जन्म भी विशेषण हुआ विशेषण का पर्यावाचक एक दूसरा शब्द है गुण और विशेष्य का पर्यावाचक है प्रधान गुण पदार्थ और प्रधान पदार्थ प्रधान होता है विशेष्य और गुण होता है यानी गौण होता है विशेषण इसलिए जन्म रूप जो प्रथम पदार्थ है वह भी और आदि शब्द का अर्थ भी यहां अन्य पदार्थ के विशेषण के रूप में प्रतीत हो रहा है इसलिए इसे कहा जाएगा तदगुण संविज्ञान बहुरी ये दिखा रहे हैं कि भंगस्य, जन्म स्थिति भंग जन्म विशेषणम तथा च जन्मनह समासार्थिक देश समास का अर्थ तो है समूह जन्म स्थिति भंग का समूह यह समासार्थ है अन्य पदार्थ समासार्थ शब्द से लेना और उसका एक देश यानी एक अवयव उस समूह का एक अवयव है जन्म जन्म स्थिति और लय इन तीन धर्मों का समूह है और उस समूह का एक देश यानी एक भाग अंश अवयव वो है जन्म और वह विशेषण के रूप में प्रतीत हो रहा है तो समास जन्म न गुण गुणत्वेन विशेषण विशेषणत्वेन न संविज्ञानम संविज्ञान यानी ज्ञान बोध यस्मिन हो जिस बहुरी समास में होता है उस बहुरी समास को तदगुण संविज्ञान बहुरी कहा जाता है तो जन्म रूप जो अन्य पदार्थ समास का अर्थ है उसका एक अंश है जन्म और वह विशेषण के रूप में प्रतीत होता है जिस बहुरी समास में उस बहुवरी समास को कहा जाता है तदगुण संविज्ञान बहुरी समास कहा कि जन्मन गुणत्व संविज्ञान यस्मिन हो स यानी स बहुरी समास तदगुण संविज्ञान कहलाएगा आगे कहते हैं तत्र इति ब्रह्मत्व क्र स्थिति लय कारणा अयुक्त भिन्नत्वेन ज्ञाते ब्रह्मत्वस्य अशक्यत्वात् अतो निरूपितानि मिलितानि एव जन्मस्थितभंगता इति मत्वा सूत्रे समहारो दोतित सूत्र में समहार को ही समसार्थ के रूप में सूत्रकार ने क्यों सूचित किया ये बहुवचन प्रयोग करके जन्मादी जन्मादिन, अस्त ऐसा शब्द प्रयोग करके तीनों को भी प्रधानतया क्यों न दिखाते? ऐसा क्यों नहीं किया तो कहते इसलिए किया कि सूत्रकार ये दिखाना चाहते हैं कि यदि तीनों को प्रधानतया दिखाते तो एक एक के प्रति कारणत्व स्वतंत्र लक्षण हो जाता ब्रह्म का यत जगत जन्म कारणम तद ब्रह्म यद जगत स्थिति कारणम तद ब्रह्म यद जगत लय कारणम तद ब्रह्म ऐसे तीन वाक्य बनते हैं। और उसमें जगत जन्म जन्म कारणत्वम का, कारण यद तद ब्रह्म ऐसा विधान करने जाएंगे इस लक्ष्य का लक्षण का लक्ष्य ये ब्रह्म है करके कहते तो हैं वो ब्रह्म जगत जन्मादि कारण मात्र जगत जन्म कारण मात्र ब्रह्म सिद्ध नहीं हो पाएगा उसमें ब्रह्म तो। क्योंकि ब्रह्म तो वस्तुत भी अपरिच्छिन्न है ना और जन्म स्थिति कारण तथा लय कारण से कोई अलग तो जन्म का कारण नहीं है जैसे आ, तार्किकों के यहाँ भेदवादी के यहाँ जन्म का कारण तो होता है कुलाल आदि वही लय का कारण नहीं होता वही स्थिति का कारण भी नहीं होता है घट को उत्पन्न करके कुलाल मर भी जाए तभी घट स्थित हो जाता रहता है इसलिए स्थिति कारणत्व तो नहीं है उसमें उत्पत्ति मात्र कारणत्व तो है जन्म मात्र कारणत्व तो है तो उसमें वस्तुकृत भेद है तो ब्रह्म में भी वस्तुकृत परिच्छिता की आपत्ति आएगी तो फिर वो ब्रह्म ही सिद्ध नहीं होगा वो तो अद्वैत है ना इसलिए यहां जन्म स्थिति लय कारणत्व ये एक लक्षण है केवल जन्म कारणत्व केवल स्थिति कारणत्व केवल लय कारणत्व ये मात्र लक्षण नहीं है ब्रह्म का तीनों के प्रति कारणत्व मिलकर के लक्षण है एक ये दिखाने के लिए यहां पर एक वचन नपुंसक लिंग प्रयोग करके प्रथम पद में भगवान वेदव्यास जी ने जगत जन्मादि जन्मादिव में जगत जन्मादि कारण में ब्रह्मत्व का एक प्रकार से उत्पादन किया अद्वैत है वो ये दिखाया नहीं तो वस्तुकृत परिच्छिता सिद्ध होती तो ब्रह्म ही सिद्ध न होता इसलिए बहुवचन नहीं किया एक वचनांत ही शब्द प्रयोग किया ये लिखते हैं कि तत्र यत त्रगत जन्म कारणम तद् ब्रह्म इति ब्रह्मत्व विधानम अयुक्तम ये अनुचित हो जाता क्यों तो कहते स्थिति लय कारण भिन्नत्वेन ज्ञाते तो स्थिति का कारण तथा लय के कारण से भिन्न रूप से जाना गया जो जगत जन्म कारण है ब्रह्म उसमें ब्रह्मत्व से ज्ञात अशक्यवाद वस्तुकृत परिचिनता होने से अतो जन्म स्थिति भंगे मिलितानि एव लक्षण ये तीनों मिलकर के एक लक्षण है केवल जन्म का कारण नहीं केवल स्थिति का कारण नहीं केवल लय का कारण नहीं जन्म स्थिति लय कारणत्व ये ब्रह्म का लक्षण है वो फिर ऐसा कहने से वस्तुकृत परिचिता सिद्ध नहीं होगी सूत्रो द्योति ऐसा मानकर के भगवान वेद व्यास जी ने जन्मादि इस प्रथम पद में एक वचन तथा नपुंसक लिंग प्रयोग करके समहार द्यो, अन्य पदार्थ के रूप में समार को दोतित कर दिया केवल जन्म का कारण नहीं समहार का कारण है वो ब्रह्म है तीनों का कारण ब्रह्म है भाष्य में वो अन्य पदार्थ बताया जा रहा है द्वितीय वाक्य में जन्म स्थिति भंगम समास जन्मस्थिति भंग यानी इन तीनों का समूह यह समास का अर्थ है समास जन्मादि ये जो सामासिक पद है इस सामासिक पद का अर्थ निकलेगा जन्म स्थिति लय का समूह और इस समूह के प्रति जो कारण है एक एक के प्रति नहीं केवल जन्म का भी कारण नहीं केवल स्थिति का भी नहीं केवल लय का भी नहीं जन्म स्थिति लय तीनों के प्रति जो कारण है वह ब्रह्म है ऐसा ब्रह्म का लक्षण होगा तो कहा यह जन्म स्थिति और लय इन तीनों में जन्म को आदि यानी प्रथम बताया जा रहा है तो स्थिति और लय का प्राथम्य जन्म में किसकी अपेक्षा से है आदि शब्द का अर्थ है प्रथम और प्रथम का अर्थ है प्राथम्य से युक्त तो प्राथम्य के लिए यह अवधि की अपेक्षा है तो किसकी अपेक्षा से प्राथम्य है प्राथम में कैसे आया किसको लेकर के आपने ये प्राथम्य का आधार क्या बनाया इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखते हैं जन्मनच आदित्यम इसका अवतरण है टीका में ननु आदित्यम जनमनह कथम ज्ञातव्यम तो जन्म में आदित्यने प्राथम्य कैसे समझे संसारस्य अनादिवात इत आह इति तो संसार तो अनादी है तो इसलिए संसार का यही प्रथम जन्म है ऐसा जन्म में प्राथम्य कैसे होगा इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है तो कहते हैं जन्म में प्राथम्य वो कल्प में ये ये इस कल्प का प्रथम जन्म हुआ ऐसा नहीं जन्म की अपेक्षा से ही जन्म में प्राथम्य नहीं दिखाया जा रहा है किन्तु श्रुति में जो तीन विकार निर्दिष्ट हैं उनमें प्रथम निर्दिष्ट है श्रुति में जन्म तो श्रुति निर्देश की अपेक्षा से प्राथमिक जन्म में बताया जा रहा है हर कल्प में जब भी सृष्टि होगी तो प्रथम जन्म रूप विकार होगा फिर स्थिति रूप विकार होगा और फिर लय रूप विकार होगा जगत का और इन तीनों विकारों के प्रति कारण होगा ब्रह्म ये अर्थ है तो इसी अभिप्राय से भगवान भास्कर लिखते हैं कि जन्मनच्च आदित्म श्रुति निर्देशापेक्षम वस्तुवृत्तापेक्ष तो जन्म रूप विकार में प्रथम्य आदित्य है वह श्रुति निर्देशापेक्षम श्रुति में जन्म का प्रथम निर्देश है जन्म के वाचक शब्द का प्रयोग प्रथम है और वस्तु और वास्तविकता भी देखी जाती है वस्तुगति भी देखी जाती है कि जो कार्य होता है उसका प्रथम जन्म होता है फिर स्थिति होती है और फिर लय होता है विपरीत क्रम नहीं होता पहले स्थिति और फिर जन्म या पहले लय फिर जन्म ऐसा नहीं पहले जन्म स्थिति फिर लें यही क्रम रहता है ये वस्तुव्रतापेक्षम इससे बताया जा रहा है। तो श्रुति निर्देश कौन सा है यानी दो की अपेक्षा से जन्म में प्राथम्य बताया ना श्रुति निर्देश की अपेक्षा से और वस्तुव्रत की अपेक्षा से तो श्रुति निर्देश को पहले बता रहे हैं कि निर्देश यतो वा इमानी इमानी जायन्ते इति अस्मिन् वाक्ये प्रलयानाम क्रम श्रुतिस्ताव्यल क्रमदर्शना येन जाता जीवंती इदीवाक्य में जन्मस्थितल में से जन्म को बताने वाला पद प्रयोग प्रथम है फिर स्थिति को बताने वाला है फिर लय को बताने वाला है तो ये जो पाठक्रम है उसमें जन्म का प्राथम्य है इसलिए जन्म को प्रथम बताया जा रहा और वस्तुव्रत क्या है तो वस्तुव्रत के विषय में कहते हैं वस्तुव्रतम अपि जन्मला लब्ध सत्ता कस्य धर्मिनः स्थिति प्रलय संभवात तो जन्म होने के बाद जो है करके प्रतीत हो रहा है उसकी स्थिति और लय यह संभव है अभी जन्म हुआ नहीं और कहे कि विद्यमान है स्थिति तो यह नहीं होता इसलिए वास्तविकता यह भी है वस्तु स्थिति वस्तुवृत्तम का अर्थ है वस्तु स्थिति थोड़ी सी टीका है मूल मूलश्रुतिया वस्तुगत्या च आदि ज्ञापेक्ष सूत्रकृता जन्मन आदिव तो भगवान्दव्यास जी ने मूल मूलश्रुति से तथा वस्तुगति से जन्म में प्राथमिक जन्म में प्राथमिक का कथन किया जन्मादि में प्रथम पद में तो इस प्रकार यहां तक जन्मादि इस प्रथम पद की व्याख्या संपन्न होती है वस्तुवृत्तम अपि जन्मना लब्ध सत्ताकर्मिना स्थिति प्रलय संभवात यहाँ तक जन्म उत्पत्ति आदि अस्य से लेकर के सूत्रस्थ प्रथम पद की व्याख्या है यानी प्रथम पदार्थ बताया गया प्रथम पदार्थ हुआ जन्म स्थिति लय का समूह ये प्रथम पदार्थ है अब द्वितीय पदार्थ है अस्य द्वितीय पद है अस्य इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं भास्कर भगवान अशी इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ईदमह इत्यादि से ईश्वर चर्चा हम लोग करते हैं कल